राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है उमंग श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सपना जो साकार हुआ बच्चों मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें कल्पना करने की शक्ति है वो अपनी कल्पना शक्ति और सूझबूझ से नई-नई खोजें करता रहा है ऐसा ही एक आविष्कार है वायुयान यानी हवाई जहाज का जानते हो वायुयान किसकी देन है वायुयान को आज के इस रूप में लाने का श्रेय दो अमेरिकी भाइयों को जाता है इनके नाम हैं will we write or or will write एक दिन की बात है बच्चों अब बाकी की मछलियां कल पकड़ना आज की पिकनिक खत्म घर चलते ना शाम हो रही है हम थोड़ा रुकेंगे मां अभी मछलियां पूरी नहीं हुई अच्छा हां हां सावधानी से बिल अब मछली फिर ना छूट जाए हां हां अरे ये क्या हमसे तो अच्छी चीर है कुछ करना ही नहीं पड़ा बस आए और पानी की सतह से फटाफट एक मछली पकड़ कर चलते बनिए हां और क्योंकि ये उल्ना तो जानती है और इसकी नजर भी तेज होती है ऊपर से ही अपना शिकार देख लेती है मां मां ये पक्षी उड़ते कैसे हैं अपने पंखों से बेटा लेकिन उस चील ने तो अपने पंख जरा भी नहीं चलाए बस तेजी से आई और मछली लेकर निकल गई सवाल अच्छे कर लेते हो बेटा पक्षियों को हवा का इस्तेमाल करना आता है मतलब और बेटा हवा हर तरफ होती है हर तरफ भागती है ऊपर नीचे को भी चलती है सीधे भी जाती है और घूम फिरकर भी चलती है बस जब हवा की लहर ऊपर उठी तो चिड़ियों को अपने साथ लेती गई लेकिन मछली पकड़ने के लिए चील ने नीचे की ओर आती हवा का सहारा लिया सारे पक्षी भी हमसे तुमसे बहुत हल्के होते हैं और हवा के सहारे वो अपने पंखों को हिलाकर उड़ते रहते हैं बस इतना पंख हिलाने से वो थकते नहीं थकते हैं लेकिन थोड़ा सा उड़ने का ज्यादातर काम वो हवा से ही लेते हैं पंख चलाने की जरूरत तो कम आती है वैसे भी उनके पंख बहुत हल्के और लचीले होते हैं अच्छा मां अगर हमारे पंख हों तो क्या हम भी उड़ सकेंगे पता नहीं बेटा अभी तक तो कोई मनुष्य ऐसा कर नहीं पाया हो सकता है मां हम पंग बना लें हां हां हा, हा, हम एक दिन ऐसा जरूर करेंगे पर अभी तो चलो अब बस करो ये सामान उठाओ चलो चलते बच्चों ये प्रसंग अमेरिका के डेटन शहर में रहने वाले बिशप मिल्टन राइट के परिवार का है मिल्टन के परिवार में उनकी पत्नी सूज़न उनके चार बेटे और एक बेटी थी रुचलिन लॉरेन विल्बर ओरविल और कैथरीन सन 1878 के आसपास का एक और दिन नन्नी गेट यानी कैथरीन जिद करती है मां हां बेटा मुझे एक स्लेट चाहिए सारे बच्चों के पास तो है हां हम नन्नी गेट स्लेट के लिए जिद कर रही है लेकिन मिलेगी कैसे पिताजी तो बाहर गए हुए हैं और जब यहां आते हैं तब भी अपने काम में मग्न ही रहते हैं बेटा उन्हें गिरजाघर की पत्रिका के लिए लेख और कहानियां लिखनी होती हैं प्रवचन तैयार करने पड़ते हैं आखिर वो एक पादरी है ना चलो ठीक है मैं बनाऊंगी तुम्हारी लिस्ट तुम लोग देखते जाओ बस जरा मुझे एक पेंसिल और कागज देना क्या कागज की लिस्ट बनाएंगी अरे और तू बस देखता जा ये देखो भाई हम मिंग ज और अब इसको एस अच्छा ये देखो ये हो गई तुम्हारी स्लेज तैयार हम कितनी सुंदर है ना तो बच्चों इस तरह नन्नी कैट के लिए स्लेज बनी और ऐसी बनी कि सब देखते रह गए हर कोई बस इसी पर सवारी कर लेना चाहता था वजह थी तेज भागना और संतुलन लेकिन मां द्वारा वायु के संबंध में सुझाए गए नियम ने दोनों भाइयों में हलचल पैदा कर दी थी वो अब सिर्फ हवा और उड़ान के बारे में ही सोचते आपस में बातचीत करते और रोज कोई न कोई प्रयोग करते या फिर अध्यान करते उन्होंने ऐसे ही प्रयोक पतंगों के साथ किये दूसरों से अलग और बेहतर पतंगें बनाई और ये काम उन्होंने खुद सोच समझ कर किया विल और और और बड़े हो गए कुछ नया और कुछ अलग सा करने के लिए दोनों ने साइकिल की दुकान खोल ली जहां वो पुरानी साइकिलों को जोड़ तोड़ कर फिर नई बनाते और बेच देते दुकान का नाम था राइट साइकिल कंपनी लेकिन इस काम से भी दोनों भाइयों का मन उकता गया फिर कुछ नया और अनूठा करने के लिए उन्होंने मनुष्य की आकाश में उड़ान के बारे में और गंभीर होकर सोचना शुरू किया इस बारे में जहां-जहां जो भी सामग्री छपी थी उसे मंगाया और खूब पढ़ा उन्हें पता चला कि गुब्बारे में उड़ने या ग्लाइडर उड़ाने के तो कई सफल प्रयास हुए हैं लेकिन ऐसा कोई नहीं कर पाया कि इंजन लगे ग्लाइडर के साथ मनुष्य उड़ सके और ग्लाइडर को अपने हिसाब से ऊपर नीचे या इधर-उधर मोड़ सके दोनों भाई सब कुछ भूलकर अपने प्रयोगों में लग गए यह वो समय था जब मनुष्य के उड़ने की बात करने का लोग मजाक उड़ाते थे अब आ इसको यहां से ए, ए, ए आ अब ठीक है देखो देखो विल हां लाओ दिखाओ हमने कागज पर रेखाचित्र बना डाला है हम और इसे ठीक ही होना चाहिए क्योंकि इसे बनाने में बहुत पैसा और मेहनत लगेगी हमारी सारी कमाई लग जाएगी इसमें हां इसके टूटने या बेकार जाने से हमें काफी नुकसान होगा हां ठीक कहते हो विल कागज पर भले यह कितना ठीक लगे लेकिन हमारी असली परीक्षा तो हवा में ही होनी है हां लेकिन विल हु? हम इसे यहां नहीं उड़ाएंगे तो फिर यहां लोग हमारी खिल्ली उड़ाते हैं हम्म hmm. फिर यहां देखो आसपास ढेर सारी पहाड़ियां और पेड़ हैं हां तुम ठीक कहते हो और बच्चों दोनों भाई क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी सिर्फ उनके परिवार और एक करीबी दोस्त को थी दिन रात एक करके दोनों ने अपनी कल्पना में बसायान बनाना शुरू किया यान बना यह ग्लाइडर जैसा ही था और दोनों चल दिये किटी हॉक किटी हॉक अमेरिका के नौर्थ कैरोलीना शहर में एक सुन्दर और शांत स्थान था रे तीले तीले सरल पहाड़ियां और पेड़ बिलकुल नहीं लोग भी न के बराबर हाँ हा, और तुम ऐसा कर तुम � अ लिवर के पास हां हां ये हां इसको हां इसको इसको जरा पकड़ना याला जरा सर ध्यान से ध्यान से और, और और इसको जरा धक्का लगाओ लगा लो हां हां ऐसे अब ठीक हो गया और ये और मैं इसको केटी से यहां पकड़ो केटी से यहां पकड़ो हां पकड़ो राइट भाइयों ने इसके बाद अगले कुछ साल में ग्लाइडर की करीब 1000 उड़ाने भरी और इसमें लगातार सुधार करते गए वो अब बालू भरी बोरियां साथ लेकर उड़ने लगे उन्होंने इसमें इतने ही वजन का इंजन लगाया जो लोहे के बजाय एल्युमिनियम का था और गैसोलीन से चलता था 17 दिसंबर 1903 एक ऐतिहासिक दिन स्थान किटीहॉक अमेरिका सुबह का वक्त अंकित uh, सारी तैयारी हो गई हां हां सब तैयार है ना हां हां लाओ हाँ, सिक्का मैं उछालती हूं ये लो हां बोलो बिल हेड या टेल टेल uh, वा वा वा, वा हेडस्टार इस बार भी मैं जीत गया यानी पहले उड़ेगा और हां चलो तैयार हो जाओ तो ठीक है और हां जल्दी करो और हां ठीक है देखो देखो देखो एक पहले मेरी बात सुनो अच्छी तरह पकड़ कर रखना इंजन ठीक है ना हां 1 मिनट हां हां हां करो करो स्टार्ट करो इसको ए हा हा हा चल गया चल गया चल गया चल गया चल ठेके, गया ठीक है ठीक है अब एक काम करो हां लीवर खोलो और पंखे चलाओ हां विल हां हां चलाओ चलाओ अरे खुल गया हां अरे ये तो चलने लगे देखो चलने लगे अरे वाह अरे वाह वा। हां अब ऐसा करते हैं इसे धीरे-धीरे पहाड़ी के छोर तक ढकेल कर ले चलते हैं ठीक है ना सावधानी से और हां तुम हिम्मत रखना आज कुछ कर दिखाना है आहा हा बिल्कुल आहा अरे अरे हां हां लगाओ धक्का हां लगाओ अरे अरे हां अरे छोड़ दो हां इधर से हां सब ठीक है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो गुररे यो गुररे उड़ गया अपना मायन उड़ गया हां अपना मायन उड़ जाना है और भी उड़ रहा है हां और उड़ रहा है विनो से देखो तो हां मैं देख रहा हूं मैं देख रहा हूं अच्छा उड़ रहा है, है और इस तरह राइट बंधुओं का बनाया 5 फुट का पहला विमान उड़ चला यह विमान करीब 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चला और 120 फुट तक गया आगे एक रेतीली जमीन पर और इसे उतारने में कामयाब रहा पूरे 12 सेकंड की यह उड़ान ऐतिहासिक थी राइट ब्रदर्स ने पूरी दुनिया के लिए मनुष्य की उड़ान का रास्ता खोल दिया वो हवा से ज्यादा वजन की वस्तु को उड़ा ले गए बाद में बच्चों उसी दिन विल्बर ने 800 फुट तक उड़ान भरी और पूरे 59 सेकंड हवा में रहा और इस प्रकार मनुष्य का पक्षियों जैसे आकाश में उड़ने का सपना साकार हुआ सपना जो साकार हुआ अभी आप सुन रहे थे ये कारिक्रम विशे मार्क वेर्शन प्रोफेसर राम जन्म शर्मा विषय संयोजन डॉ अमरेन्द्र बेहरा आलेख विजय शर्मा निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार मंजुमैनी आशा ब्राउन कींती आनंद पवन कौशिक प्रवीण शर्मा आकाश आलाप और हन्ना निर्माण सहयोग दौदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो